असान दसान संगा चला राम पद प्रेम अभंग अभंग प्रेम का अर्थ क्या है विभीषण भगवान की शरण में जा रहे हैं और मारीच भी मन से भगवान की शरण में जा रहे हैं विभीषण शरीर और मन दोनों से भगवान की शरण में जा रहा है और विभीषण के मन में कल्पना हो रही है कि आज क्या होगा और उनकी मधुर कल्पना को गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में प्रस्तुत किया वे सोच रहे हैं मैं जब जाऊंगा, प्रभु बुलाएंगे, सिर पर हाथ रखेंगे मुझसे कुशल प्रश्न पूछेंगे मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज राम पह आव सपनों सो अपनो न कछु लखे लघु लाल भावगो धरी है नाथ हाथ माथे यही ते यहीऊंगो कही हो बलिटी बिन मोल ही बिकाऊंगो तुलसी पट उतरे ओढ़ी हो उभरी जूठ न खाऊंगो यह विभीषण की कल्पना है पर मारिश के लिए अभंग प्रेम कहने का अर्थ है वह ही शरण में जा रहा है पर क्या कल्पना हो रही है गले से लगा लगावेंगे बड़ा सम्मान देकर पूजा करेंगे मारिज कहता है नहीं नहीं वे तो मुझे मारने वाले हैं परंतु वह जा रहा बड़ी प्रसन्नता के साथ मन अतिहरस यदि जीवन की आशा लेकर हमें प्रेम दिखाई दे तो वह प्रेम है या नहीं यह तो भविष्य में सिद्ध होगा परंतु जहाँ सामने मृत्यु खड़ी है मृत्यु के कारण के रूप में ईश्वर सामने आ रहा है मारीच को पता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है श्री राम मुझ पर बाण चलावेंगे आज मेरी मृत्यु होगी परंतु वह इतना प्रसन्न है कि उसको चिंता होने लगी कि मेरी प्रसन्नता को देखकर कहीं रावण को यह संदेह न हो जाए कि कहीं यह राम से मिल जाने की योजना बनाकर तो नहीं जा रहा है अतः अपनी प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं होने का जनावनते ही आज देखी हूं परम स्नेही आज मैं परम स्नेही की को देखूंगा शब्द कैसा है अपने परम प्रियतम को देखकर कर नेत्रों को सफल तथा सुखी करूंगा जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा निज परम प्रीतम जन करि सुख पाई श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो उधर से वे क्या करेंगे मार चलाएंगे किसी ने कहा भले मानुष इतने ऊंची कल्पना करते जा रहे हो उधर वे तो मारने वाले हैं प्रेम का यही लक्षण है क्या तुम्हारे छाती में बाण से प्रहार करेंगे जानते हो बाण कितना कठोर है मारिज बोला क्या तुम्हें पता है कि भगवान के हाथ कितने कोमल हैं तुम्हें बाण की कठोरता दिखाई देती है और मुझे बाण के पीछे भगवान के भुजाओं की कोमलता दिखाई देती है निजपान पान सरसन धान सुख सागर हरी मारीच की महानता यही है कि मृत्यु के क्षण में भी उसे दिखता है कि भाड़ चलाएंगे तो इसमें भी उनका प्यार है जब वह मरने लगा तो गोस्वामी जी कहते हैं सुजान श्रीराम ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति प्रदान की जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है अंतर प्रेमतास पहचान मन दुर्लभ मुन दुर्लभ गति दीन सुजाना संसार की बात तो जाने दीजिए यदि भगवान से भी प्रेम का दावा करें और उनके व्यवहार को देखकर कर प्रमाण पत्र बदलते बदलते रहें एक बार व्यापार में लाभ हो जाए तो लगे कि भगवान बड़ा प्रेम करते हैं और घाटा हो जाए तो लगे कि अब उनका प्रेम कम हो गया है तब तो आपका प्रमाण पत्र कभी टिकेगा ही नहीं प्रमाण पत्र तो तब सही है जब प्रभु के हर कार्य में आपको प्रतिक्षण अपनी प्रसन्नता का अनुभव हो राजी रहे रस के सघने हम तिन राम के राजी में राजी हमारे प्रभु जैसा चाहें वही उनका प्यार है उनका स्नेह है वे यदि जीवन देते हैं तो भी कृपा है मृत्यु देते हैं तो भी उनकी कृपा है जिसको दोनों में कृपा दिखाई देती है उसी का प्रेम स्थिर रहा करता है दूसरों का नहीं भरत जी ने चातक को ही अपना आदर्श माना वे कहते हैं मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे ओले ही गिरावे पर चातक के रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है जलद जनम भर सुरत बिस घटे घट गट बढ़े प्रेम सब भरत जी राम राज्य के संस्थापक हैं और केके जी का रामराज्य में बाधक हैं इसका मूल सूत्र यह है कि उनके अंतकरण में ईश्वर के प्रति महानतम प्रेम है चित्रकूट जाते समय वे यह कल्पना नहीं करते कि श्री राम मेरा स्वागत करेंगे वे तो दोनों विकल्पों के लिए तैयार होकर जा रहे हैं पूछा गया वे क्या करेंगे भरत जी बोले या तो वे मुझे मलिन मन वाला जानकर त्याग देंगे या अपना सेवक मानकर सम्मान करेंगे जो परिहर मलिन मन जाने जो सनमान सेवक मानी आपको कैसा लगेगा बोले मेरे लिए दोनों बराबर हैं दोनों कैसे बराबर हो जाएगा भरत जी ने कहा दोनों तरह से श्री राम के जूते ही मेरे लिए परम आराध्य है मोरे शरण राम ही की पन ही सम्मान और अपमान में क्या अंतर है जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो इसके पाद त्राण को भी सिर पर धारण करते हैं जूते को भी महत्व देते हैं और जब कोई अपमान करता है जूते मारता है तो वह सिर भी सिर पर ही लगता है वह भी सिर पर ही लगता है भरत जी का अभिप्राय यह है कि मुझे तो दोनों ही दृष्टियों से सिर पर उनके पाद त्राण का स्पर्श प्राप्त होगा इससे बढ़कर मेरी दृष्टि में प्रसन्नता की दूसरी कोई बात नहीं है तात्पर्य यह है कि मैं और तू की भावना में छिपा हुआ व्यवहार जो दिखाई देता है उसमें यदि सदव्यवहार भी होता है तो उसे बदलते देर नहीं लगती मंथरा का द्वैत मैं और तू का द्वैत है उसने कैके जी को याद दिला दिया कि तुम राम को चाहे जितना भी चाहो पर राम तुम्हारे असली बेटे नहीं हो सकते तुम्हारे वास्तविक बेटे तो भरत ही हैं उसने बेटे की परिभाषा भी बता दी जिसका शरीर से जन्म हुआ है वह असली पुत्र और जिसका शरीर से जन्म नहीं हुआ है नकली पुत्र हम लोगों की भी यही कसौटी है शरीर ही हमारे संबंधों का आधार है जिसका हमारे शरीर से जन्म हुआ है वही हमारा असली पुत्र है और जिससे हमारा शरीर का संबंध नहीं है उसे हम पराया मानेंगे उससे माना हुआ बनाया हुआ संबंध है कैके जी के और मंत्रा के संवाद में शरीर केंद्र में आ गया कैके जी भीतर छिपाए हुए हैं इस वृत्ति को वे भूल नहीं पाती कि भरत मेरे बेटे हैं और मंथरा इसी छिपे हुए भाव को उभार देती है किसी ने गोस्वामी जी से पूछा मंथरा के प्रभाव से कैके इतनी बदल कैसे गई उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया बोले जैसे हमें ग्रीष्मकाल में देखें तो जमीन पर कोई जीव जंतु नहीं दिखाई देते परंतु वर्षा ऋतु में वर्षा होते ही मेढक भी बोलने लगा और असंख्य कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं तो क्या ये कीड़े मकोड़े और मेढ़हक आकाश से गिरे नहीं वे पृथ्वी में छिपे हुए थे वर्षा होते ही वे भीतर से बाहर आ गए गोस्वामी जी ने कैकई और मंत्रा का संबंध भी इसी रूप में रखा विपत्ति बीज है दासी वर्षा ऋतु है कैकई की कुबुद्धि जमीन है और उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला विपत्ति बीज तो चेरी कई केरी कई कई जी में शरीर को केंद्र मानने की वृत्ति और अपने पराये की भावना पहले से ही थी उनके पिताजी भी शरीर को ही महत्व देने वाले थे ये भी शरीरवादी हैं पर कैके कै जी ने उसे ऊपरी उदारता में छिपा लिया था मंथरा ने उसी को उजार दिया और इसीलिए उनका व्यवहार बदल गया दूसरी ओर सुमित्रा अम्बा कितने उदार हैं उन्होंने अपने पुत्र को श्री राम के साथ विदा कर दिया और हनुमान जी के आने पर जब उन्हें सूचना मिली कि लंका के रणांगण में लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, वे मृत्युसैया पर पड़े हैं तो उन्हें बड़ा रोष होना चाहिए था कि मैंने अपना बेटा साथ में दिया और राम ने उसे युद्ध में झोंक दिया मेरा बेटा मर गया राम बड़े कठोर हैं समाचार सुनकर ने कहा बोली आजो जो समर स्वामी के काजु एक दुख मम दीन विधाता कुसमय कुमय रामुभ उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा तुम ही इसी दिशा में जाओ इनमें यह वृत्ति क्यों आई सुमित्रा जी भावनात्मक हैं वे शरीर के केंद्र मानकर विचार नहीं करती लक्ष्मण जी भी जब उनसे आज्ञा लेने आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ वन जाना चाहता हूं, उन्होंने माँ से विदा मांगकर आने को कहा तो सुमित्रा अम्बा कहती है लक्ष्मण तुम आज्ञा मांगने मेरे पास चले आए वैदेही के बेटे होकर तुमने देह को माता मान लिया तात तुम्हारी मातुभे उनकी दृष्टि में राम व्यक्ति नहीं ईश्वर है सुमित्रा अम्बा सच्चे प्रेम भाव से सोचती हैं राम ईश्वर है मेरे बेटे से सेवा ले लें यदि उनकी सेवा में मेरे बेटे का प्राण चला जाए तो यह उनकी कृपा ही कृपा है यह दृढ़ भावना सुमित्रा अम्बा के प्रेम को परिवर्तित नहीं होने देती पर जहाँ पर यह भेदबुद्धि है वहाँ व्यक्ति को बदलते देर नहीं लगती और यही रामराज्य की बाधा है व्यवहार में मैं और तू का भाव रामराज्य नहीं बनने देता यही मंथरा का पक्ष है पर इस जीव और ब्रह्म के द्वैत का क्या करें जीव ब्रह्म से एक है या अलग व्यवहार करें तो भेद करें या न करें अभेद में स्थित रहे स्थित होकर व्यवहार होगा या नहीं यह जो दूसरा पक्ष है आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे